पातंजलोग प्रदीप साधन पाद सूत्रीस न तपस्तप इहुर्ब्रह्मचर्य तपोत्तम ऊर्धरेता भविद्यस्तो सदेव न तो अर्थात ब्रह्मचर्य ही उत्कृष्ट तप है इससे बढ़कर तपश्चर्या दूसरी नहीं हो सकती उर्धरेता पुरुष इस लोक में मनुष्य रूप में प्रत्यक्ष देवता ही है ब्रह्मचर्य की महिमा महान है संपूर्ण विश्व के प्राणियों में जो जीवन कला दिखलाई देती है वह सब ब्रह्मचर्य का ही प्रताप है जीवन काल में जीवन कला में सौंदर्य तेज आनंद उत्साह सामर्थ्य आकर्षण कत्व और सजीववत्व आदि अनेकानेक उत्तम गुणों का समावेश ब्रह्मचर्य से ही होता है ब्रह्मचारी पुरुष के लिए संसार में कोई बात असंभव और अप्राप्त नहीं है सिद्धे महायत्ने भूतले यस्या प्रसादान महिमा ममाप्यदृशो भवेत अर्थात परिश्रम पूर्वक बिंदु वीर को साधने वाले अखंड ब्रह्मचारी के लिए इस लोक में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो असंभव और असाध्य हो इस ब्रह्मचर्य के प्रताप से ही मेरी भगवान शंकर की ऐसी महान महिमा हुई है रसाद्रकम तंसम मांसान मेद प्रजाते मेदसोस्थी ततो मज्जा मज्जा या शुक्र अर्थात मनुष्य जो कुछ भोजन करता है वह पहले पेट में जाकर पचने लगता है फिर उसका रस बनता है उस रस का पाँच दिन तक पाचन होकर उससे रक्त पैदा होता है रक्त का भी पाँच दिन पाचन होकर उससे मांस बनता है इस प्रकार पाँच पाँच दिन के पश्चात मांस से मेद मेद से हड्डी हड्डी से मंजा और अंत में मज्जा से सप्तम सार पदार्थ वीर्य बनता है यही वीर्य फिर ओजस रूप में संपूर्ण शरीर में व्याप्त होकर चमकता रहता है स्त्री के इस सप्तम शुद्ध अति शुद्ध सार पदार्थ को रज कहते हैं वीर्य कांच की तरह चिकना और सफ़ेद होता है और रज लाख की तरह लाल होता है इस प्रकार रस से लेकर वीर्य और रज तक छह धातुओं के पाचन करने में पांच दिन के हिसाब से पूरे तीस दिन लगभग चार घंटे लगते हैं वैज्ञानिकों ने ऐसा निश्चय किया है कि चालीस शेर भोजन से एक शेर रक्त बनता है और एक शेर रक्त से दो तोला वीर बनता है इस प्रकार एक तोला वीर के बराबर चालीस तोला अर्थात आधा से रक्त होता है यदि निरोग मनुष्य शेर भर भोजन करे तो चालीस शेर भोजन चालीस दिन में होगा अर्थात चालीस दिन की कमाई दो तोला वीर्य हुई इस हिसाब से तीस दिन अर्थात एक महीने की कमाई डेढ़ तोला हुई एक बार में मनुष्य का वीर्य कम से कम डेढ़ तोला तो निकलता ही होगा इतने कठोर परिश्रम से तीस दिन में प्राप्त होने वाली डेढ़ तोला अमूल्य अतुल दौलत एक समय में ही फूंक डालना कितनी बड़ी मूर्खता है मरणम बिंदु पाते नजीवनम बिंदु धारणम अर्थात वीर्य का नाश ही मृत्यु है और ब्रह्मचर्य अर्थात वीर की रक्षा ही जीवन है योगियों के लिए ब्रह्मचर्य का वास्तविक स्वरूप रई अर्थात अन्न के खींचने के लिए जो प्राणों की अभ्यंतर क्रिया होती है उसी का नाम भूख है वह वृक्षों पशु पक्षी आदि और मनुष्यों में समान है वृक्ष प्राणों के अनुकूल ही अन्न को खींचते हैं यही कारण है कि विशेष विशेष वृक्ष उन विशेष स्थानों में जहाँ उनके अनुकूल पृथ्वी जलादि में परमाणु नहीं होते हैं नहीं उगते हैं पशु आदि भी प्राणों के अनुकूल ही अन्न को खींचते हैं यदि मनुष्य के कुसंग से इस स्वाभाविक बुद्धि को न खो बैठे हों किंतु मनुष्य नाना प्रकार की वासनाओं से भ्रमित होकर इस विवेक बुद्धि को खो देता है कि किस समय प्राणों को किस किस विशेष रई अर्थात अन्न की आवश्यकता है कभी कभी प्राणों में भी कई विशेष कारणों के अधीन होकर बाहर रही अर्थात अन्य की ओर आकर्षित होने की आभ्यंतर क्रिया होती है यही काम विषय वासना के पीछे जाना है इसके वशीभूत हो जाने से ब्रह्मचर्य का खंडन होता है इसलिए योगी के लिए ब्रह्मचर्य का वास्तविक स्वरूप प्राणों पर पूरा अधिकार प्राप्त कर लेना है और प्राण आदि पंचवायु अंतकरण का सम्मिलित कार्य है अतः अंतकरण पर पूरा अधिकार कर लेना आवश्यक है यह अधिकार ब्रह्मनिष्ठा से प्राप्त होता है अर्थात उस क्रम से ब्रह्मनिष्ठा होना ही पूर्ण ब्रह्मचर्य का वास्तविक स्वरूप है